देवी भागवत दूसरा स्कंध सूज जी कहते हैं आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई वह पतिव्रता स्त्री थी उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के पांच पुत्र हुए सभी बालक बड़े सुंदर थे सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे सुभद्रा से महान वीरपुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया द्रौपदी के पांचों पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था वह एक अनुपम सुंदरी थी वंश डूब रहा था उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की अस्वस्थामा के अग्नि से वह शिशु जल रहा था भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी अतए वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का ओर छोड़ न रहा वे पांडवों के राज्य में काल छेप करने लगे भीम के वाघ बाढ़ से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे धित्राष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर जी का काम था युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धित्राष्ट्र की सेवा किया करते थे पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भुला भूल जाए मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था परंतु भीम की क्रोधाग्न शांत नहीं होती थी जिसके ही प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके इसका ध्यान रखते हुए भीम वाग बाणों से उन्हें बीधा करते थे वहाँ जो लोग थे उनको सुना सुना कर वे कहते यह अंधा बड़ा दुष्ट है मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गरम खून भी पिया अब इस निर्लज अंधे को मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन क्षेत्राष्ट्र को सुनाया करते थे यह भीम प्रचंड मूर्ख है जो कहकर अर्जुन धित्राष्ट्र को आश्वासन देते थे धित्राष्ट्र ने अठारह वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्ट में जीवन व्यतीत किया फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा साथी महाराज धित्राष्ट्र ने युधिष्टि से कुछ धन मांगा कहा कि अब मैं मृत पुत्रों की विधि पिंड दानादि कार्य करना चाहता हूँ यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया यदि तुम मुझे धन दे देते तो उससे मैं पुत्रों की और दैहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे उनसे और विदुल जी से एकांत में बातचीत हुई तब उन्होंने धनाभिलाषी धित्राष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चित कर ली फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा महाभाइयों, धित्राष्ट्र पिता के तुल्य हैं इन्हें साध्य करने की इच्छा है मैं इन्हें धन दूंगा अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे उनके आग्रहपूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भवक उठी भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधनादि के हितार्थ धित्राष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वे वहाँ से उठकर चल दिए